मदभागवत कथा दसम स्कंद उत्तरार्थ भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रिय मचकुंद मेरे हजारों जन्म कर्म और नाम हैं वे अनंत हैं इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले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 पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं अब तक मैं काल असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था तथा प्रलम्ब आदि अनेकों साधुद्रोही असुरों का संघार कर चुका राजन यह काल यवन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्षण दृष्टि से पढ़ते ही भस्म हो गया वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्त बत्सल इसलिए राजा से तुम्हारी जो अभिलाषा हो उसे मांग लो मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएँ पूर्ण कर दूँगा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 लब्वा जनो दुर्लभमाननस कथिद्यंगमयतन ऋतू पादरविंदम न भजंत सन्मति गृहांदकूपे पति यथा पशु ममे स कालोजितफलो ग्रिन्न मदस् भूपते मर्त्मबुद्धे सुतारकोशभू का सज्जम सेुनचिताया कलेवरे घटकूज सीढ़ रथे भास्वपदावनीक पार्यट ता गणयन सुद प्रमत मुच्च्च्च्च्च्चैति चिंतया प्रवृद्धोभ विषय शु लाश तम प्रम सहसाप्यसेसे छुले लिहानोिर्वाखुम्तकारथर्हेम पर चरन्मतंगजर्वा नरदेबिता सय काल निर्जि दिक्चक्रम भूत विग्रहो वरासनस्थसम गृहेशु मैथून्यसुखेशुषिता क्रीड़ा मृगपुरश ईश नीयते कौति कर्मा तपस्व निश्चि नृवृत्तस्तपेक्ष द पुनश्चूमह शरालती प्रविद्धतरसो न सुखा कलते भवाप वर्गो भ्रम तो यदा भव जनस्थ्युत सत्सम सत्संग य तगत पराबरे से तोय जायते मति मे मग्रह ईशते राजमो य प्रार्थते प्राथ्यते साधुकया वनम विवेक्षदिखंड भूमिपैह न कामण्यं तव पाद सकीन प्राथतमा विभो आराधक स्वामुवर्गद हरे वृणीत आर्यो वर्माबंधनम तस्मा सिज्ञाशिष ईशत रजस्तम रजस्तम सत्गुणाबंधनारंजनम निर्गुणमद्व तात्र संजाम्य हम चिन्ह वृजनाथ तप्यमुतापे रवी चुष्भ मित्रो सांति कथंज परात्मन शरण समुपेस्त पदाशोक इसलिए प्रभो मैं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चिरस्वरूप परम पुरुष आपकी सनन ग्रहण करता हूँ भगवान मैं अनादिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था उनके दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी मेरे छह पुत्र पांच इंद्रिय और एक मन कभी शांत न होते थे उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली शरणदाता अब मैं आपके भय मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन आप मुझ शरणागति की रक्षा कीजिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा सार्वभम महाराज तुम्हारी मति तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने वन को बस में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों न करें उनकी वासनाएँ क्षीण नहीं होती और राजन उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को ढो लो, राजन अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैसी परम सुहृद होगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे